नहीं है, किसी भी इंद्रिय का वह विषय नहीं हो सकता और कोई भी इंद्रिय अपना ही प्रकाशक और चेतनता का प्रदायक एवं प्रेरक उस ब्रह्म के विषय प्रवृत्त नहीं हो सकता ऐसा वह जो अनिर्वचनीय भ्रम है वह से भिन्न भी है और अभिन्न भी है जी से भिन्न कैसे तो कह दिया अन्य एवं विदिता अथवा विदिता वह विदित और अविदित सबसे परे और होता हुआ भी वह समस्त जै पदार्थ में कल्पित होने के कारण वह उससे अभिन्न अब शिष्य के प्रश्नों के जवाब देते हुए आचार्य ने जिस ब्रह्म तत्व को समझाया है उसी के बारे में एक बार और गुरु शिशु को समझाने की चेष्टा करते हुए कहता है यदि मन्यसे सुवेदे द भ्रमेवा नूनमेत ब्रह्मणो रूपम यदस्त यद सेवेश अथ नो मी मन विदित यदि मन से सुवेद कत है शिष्य यदि तुम मानते हो कि मैंने ब्रह्म को सम्यक प्रकार से जान लिया आपने उपदेश दिया और मैं समझ लिया पकड़ लिया उसको सम्यक प्रकार से पकड़ लिया हूँ सुवेद यदि ऐसा तुम मानते हो द्रमेवापी नूनम कहीं पर पाठे दहरम एवा नूनम दहरम या द्रम दोनों और एक ही है इसका मतलब तुम उस भ्रम को उसका जो पूर्ण स्वरूप है जो सच्चिदानंद रूप है उसको तुम नहीं जाना तुमने थोड़ा ही जाना है द्रम ने थोड़ा तुमने उस भ्रम के मामले में थोड़ा ही जाना है उसका जो विशिष्ट रूप है उसको तुम जरूर जाना है या तो तुम उसके ब्रह्म का आध्यात्मिक स्वरूप को जानते हो या तो तुम उस ब्रह्म का आदिधविक स्वरूप को जानते हो दो में से एक को तुम समझ रहे हो तम व्यथ ब्रम्हण रूपम यदश्य जो अस्य इस शरीर में विराजमान तुम्हारी अपनी आत्मा है उस ब्रह्म का रूप को तुमने जाना मैंने व्यस्टि ब्रम को तुमने जान लिया होगा समष्टि को समझाई नहीं या तो तुम यदा सच्चा देवेशु, जो देवों में अर्थात जो समी में है आधिदैविक है उसको तुम जानता होगा यदा सच्चा देवेशु रूपम तुम वे था या तो तुम उस देवों में व्याप्त जो दैविक स्वरूप है समष्टी रूप है उसको तुम जान रहे हो यदि कहो हम दोनों ही जान रहे हैं तुम्हें तो और गड़बड़ हो गया फिर तो तुम तो भेद पकड़ लिया है व्यस्टि और समस्टि दोनों को अलग अलग समझ रहे हो तो और खतरा हो गया केवल व्यस्टि को तुम ब्रह्म समझा होता तो भी कुछ ठीक था या केवल समष्टि को भ्रम समझा होता तो भी ठीक था लेकिन व्यस्टि समी दो अलग है और दोनों है ब्रह्म और दो ब्रम है इसे समझ लिया है तो और गड़बड़ हो गया इसलिए तुम एक को जान रहे हो तो भी थोड़ा ही जाना है और दो करके जान रहे हो वृष्टि समृष्टि को अलग तो भी तुम थोड़ा ही जान रहे हो अथनोमी मानस गुमे विचार करना पड़ेगा तुम्हें मनन करना पड़ेगा आगम प्रदान हो करके हमने समझा दिया था अब युक्ति प्रदान हो करके, तर्क प्रदान हो करके तुम्हें उसका और समझना है श्रवण तो हो गया आगम और फिर उसके बाद तर्क युक्ति एक तो है श्रुतियों ने कह दिया ये न्यारे जो हमारे आचार्यों ने परंपरा से कहा है वो हमने आपको सुना दिया है ये तो परम्परा से आई जिसका नाम आगम है श्रुति है वेद है। लेकिन उस वेद को जब तर्क और युक्ति की कसौटी पर विचार करके मनन करके समझ करके दृढ़ निश्चय करना होता है वो उसके बाद का काम प्रथम खंड आगम प्रदान था अब यह युक्ति प्रदान द्वितीय खंड आरंभ होता है इसलिए कहते हैं अथानु इसलिए निश्चित रूप से तेमने तब मीमांस मेवा तत वह ब्रह्म अभी भी तुम्हारे लिए विचार का ही विषय विचार करने हो तुम उस ब्रह्म के द्वारा बारे में जो निर्णय ले रहे हो विष्व उपाधि आध्यात्मिक स्वरूप या आधिदैविक स्वरूप जिसको तुम ग्रहण कर रहे हो दोनों ही वास्तव में ब्रह्म का स्वरूप नहीं है यद्यपि तुमने एक कदम आगे बढ़ा है अभी तक तुम ये सोच रहे थे ये जो कुछ भी है ये सब सत्य है लेकिन अब इससे तुम परे उठ गए हो मैं मन नहीं हूं मैं इंद्रिया नहीं हूं मैं मन बुद्धि अहंकार चित्त नहीं हूं इन सब से अलग मैं जीवात्मा हूं वही मैं ब्रह्म हूं जीव ही ब्रह्म है यह आध्यात्मिक ब्रह्म को तुमने ग्रहण किया लेकिन इस अपने शरीर में रहने वाला जीव ब्रह्म से भिन्न दूसरे में शरीर में रहने वाला जीव को भ्रम करके भी नहीं समझा सर्व घल विदम ब्रह्म अभिग्रहण नहीं हुआ और यदि समष्टि में रहने वाला समष्टि उपाधि ईश्वर को तुमने ब्रह्म समझा या इंद्रादि देवताओं को तुमने ब्रह्म करके यदि समझा है तो वो भी अपने जगह पर ठीक है लेकिन वह पूर्ण ब्रह्म शुद्ध ब्रह्म का ज्ञान नहीं इसलिए तुम चाहे आध्यात्मिक तत्व को भ्रम करके समझा है चाहे आधिदेविक तत्व को ब्रह्म करके समझा है यह दोनों ही उस ब्रह्म तत्व का अल्प ही है पूर्ण ज्ञान नहीं है इसलिए तुम्हें और विचारना बाकी है ऐसे जब आचार्य जी कहते हैं तो वो क्या किया शिष्य एकांत एक में चला जाएगा विचार करेगा छांदव्योपनिषद में आए हुआ मंत्र यह येषो अक्षिणी पुरुषो दृश्यता हो वाचा ये अमृतम अभयम ब्रह्म वह विभिन्न श्रुति विभिन्न आगमों को अपने दिमाग में लाता है बैठ गया समस्त श्रुतियों को लेकर के मनन करने के लिए आरंभ करता है और विचार करता हुआ सोचने लगा श्रुति ने तो कहा ये जो दाहिनी आंख में है हमें अनुभव होता है चैतन्य स्वरूप पुरुष वही ब्रह्म है वही आत्मा है यह ये सो अक्षिणी है जो यह दाहिने आंख में पुरुष दिखाई अनुभव देता है वही आत्मा है वही अमृत है वही अभय है वही ब्रह्म है ऐसा जो अनुभव किया तो उससे तो आध्यात्मिक ब्रह्म का अनुभव हो गया धनु विचार किया लेकिन गुरुदेव ने जो तो कह दिया था यह आध्यात्मिक जो तत्व है ये ब्रह्म नहीं है किंतु ये तो अल्प है ब्रह्म का स्वरूप में से एक है यह भी सोपा ये निर्गुण निराकार निरुपाधिक स्वरूप नहीं है ये सोपाधिक स्वरूप इसलिए वो आगे बढ़ता है सोचता है फिर यह देवेश मी मत जो आदिदैविक ब्रह्म के बारे में उन्होंने कहा था वो भी ब्रह्म नहीं है उन्होंने कहा वो भी अल्प है क्यों क्योंकि समष्टि में भी क्या है स्पर्श रूप रसगंध स्पर्श यह सब रहता है देवताओं के अंदर भी अभिमान है उनका भी गद्दी छीना जाता है और परेशान होते हैं अनेकों बार ऐसे पुराणों में कहानियां आती इंद्र की गद्दी छीन ली गई और वो परेशान थे इधर भागे उधर भागे और फिर किसी तरह से भगवान ने उनको वापस गद्दी दिलाया है अब भगवान को उसमें क्या क्या छल कपट करना पड़ता है धर्म की रक्षा के नाम पर जो है इनको वापस गद्दी दिलाने के लिए तो इस तरह से वहां भी सुख दुख है वहां भी सब प्रकार की चीजें हैं और निर्गुण ब्रह्म के बारे में ब्रदाण्ड गोपनिषदनिषद कठोपनिषद मुक्ति गोपनिषद सभी उपनिषद में का अशब्दम अस्पर्शम अरूपम अव्ययम तथा रसम नित्य अगंधव चयत कहते कि देखो वह अशब्दम वह शब्द रहित है अस्पर्शम शब्द स्पर्श रहित अरूपम अव्ययम तथा रसम रूप रस रहते वह अव्यय व्यय नहीं होता घटता बढ़ता नहीं है नित्याम व नित्य अगंधव गंध आदि से वाला द्रव्यो से स्वरूप से रहित वह किसी भी प्रकार के द्रव्य कोटी में नहीं आ सकता वह भौतिक और अभतिक सबसे परे जब जो भौतिक तत्व है उससे भी परे है और अभौतिक जो दैवी तत्व है उससे भी ऊपर है इसलिए अव्ययम कह दिया व्य कभी नहीं होता ऐसा वह तत्व को वो समझने की चेष्टा करता है शिष्य चिंतन कर रहा है करते करते उसके दिमाग में और भी उपनिषद के मंत्र आ रहे हैं विज्ञानम आनंदम ब्रह्मा, विज्ञान घन एव सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म वृद्धांड के उपनिषद के मंत्र चैत्र उपनिषद के मंत्र आत्र उपनिषद के मंत्रों का विचार करता है और निश्चय करता है मनिये वेद इति अब दृढ़ निश्चय कर लिया हाँ मैं समझ गया अब मेरे अनुभूति के अंदर खड़े उतर आ रही है कि यह बात क्या सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म अरे वो ब्रह्म यह आध्यात्मिक स्वरूप वाला है वह ब्रह्म न तो आधिदेविक स्वरूप वाला है वह ब्रह्म तो शब्द रूप रि गुण वाला है न गुण रूप है न क्रिया है न क्रियावान है न जाति है न जातिमान वस्तु है सबसे परे तो है वह कैसा है वह सत्य ज्ञान और अनंत रूप है वह घन ही है वह और आनंद रूप है लौकिक विज्ञान के समान क्षणिक सुख देने वाला क्षणिक आनंद देने वाला नहीं है वह तो स्वरूप है प्रज्ञानम ब्रह्म ऐसा वह विलक्षण स्वरूप है यह मुझे निश्चय हो गया ऐसा वह दृढ़ निश्चय करते हुए मनी मन निश्चय कर लिया कि क्या कहता है वो मन्ये विदितम मन्ये विदितम उसने कहा मैं अब जान लिया हूं ऐसे निश्चय कर गए उस ब्रह्म का स्वरूप को जान लिया हूं का मतलब मैंने उसको अनुभव कर रहा हूं कैसा स्वरूप का अनुभव कर रहा हूं अनंत स्वरूप का अनुभव कर रहा हूं जानने का मतलब ये नहीं किसी से उसको जानने की चेष्टा किया और जान लिया इसलिए पहले बता दे शिष्य जब कह दिया गया अभी मनन करना बाकी है तो एकांत में चला गया शांति से बैठा आवृत चक्ष अमृत मन कठोर में जैसे कहा है वह समस्त इंद्रियों का जो प्रत्याहार किया आज के जमाने जैसा नहीं है सीधा आसन प्रणायाम कर दिया और एकदम ध्यान अष्टांग योग में पतंजलि महाराज ने बताया पहले यम नियम फिर आसन प्राणायाम में पहुंचना चाहिए और यम नियम का पालन किए बिना सीधे आसन प्राणायाम करने लगते हैं आज के लोग और आसन प्राणायाम करके बिना प्रत्यार और धारणा का अभ्यास किए ही ध्यान और समाधि का अभ्यास में चले जाते दो अंग छोड़ के छलांग मार दिया फिर दो अंग छोड़ के और छलांग मार दिए ऐसे करने से कैसे वह पहुंच जाएगा अपने लक्ष्य है या तो इतना उत्कृष्ट अधिकारी हो जन्मजात संस्कार इतना प्रबल है तो माता पिता को उपदेश मात्र जैसे मदाला साह का उपदेश मात्र से उनके पुत्रों को ज्ञान हो गया उस बाल्य अवस्था में ही या ध्रुव प्रहलाद जैसे महान अधिकारी हो तो बात अलग है अन्यथा सीधा समाधि अवस्था का प्राप्ति तो असंभव ही चलना पड़ता है तो इस तरह से यह शिष्य भी श्रवण के बाद मनन करने चला एकांत में बैठा आवर्त हुआ सकल इंद्रियों का प्रतिहार की श्रुतियों के धारणा किया और इनके अर्थ अर्थात्विक अर्थ का ध्यान किया तो उसको ब्रह्म तत्वानुभूति का समाधि लागू हो गई तो उस अनुभव होते हुए उसने कह दिया मन सुवेदी मन विदितम जान मानता हूं अभी कि मैंने उस ब्रह्म को अनुभव कर लिया इस प्रकार जब शिष्य समझ करके लौटा है गुरु के समक्ष तब गुरु उसको झकझोर के एक बार देखना चाहता है और उसको जो है हिलाना चाहता है कहते हैं यहाँ शास्त्रों में थूड़ा निखणन न्याय एक न्याय है जो आप लोग जो अपने घर में रोज आप लोग किया करते हैं प्राय आजकल तो बड़ा मुश्किल है क्योंकि जो है घरों में गाय भैंस वगैरा है ही नहीं अब डेयरी का दूध खेती के डेयरी जैसे हो रहे हैं तो पहले जमाने में होते थे गौ पालते थे घरों में तो खूटी गाड़ते थे खूटी गाड़ने के बाद में सीधा गाड़ दिया और चले आया ऐसे नहीं गाड़ने के बाद एक बार अच्छी तरह से हिलाते जब ये उनके मन में निश्चय होता था अब खूटी नहीं हिल रही है मैं हिल रहा हूँ उसको हिलाने में वो नहीं हिल रहा है लेकिन मैं ही उसको हिला, हिलाने की चेष्टा मैं खुद हिल रहा हूँ खोटी तो पक्की हो गई ये तो क्या होता है पहले गाड़ने के बाद ठोक करके चार पत्थर गाड़ के एक दो बार से खूब हिलाया जाता है फिर निश्चय होता है कि अब खोटी नहीं हिल रही मैं हिल रहा हूँ अब खोटी पक्की हो गई इसी प्रकार से गुरु जब देखता है कि शिष्य को पढ़ाया लिखाया हो गया जाने के बाद कहीं परिवराजक हुआ एकांतवास किया लौट के आया है अब शिष्य क्या अनुभव किया एकांतवास में बैठ करके यह देखने के लिए सुना निगण न्याय के समान दो उसको उल्टा बोलेंगे उल्टा सीधा बोल देंगे उलझन में डाल देंगे और वो चक्कर में भी पड़ गया तो ये समझेगा गुरु आदि ये पक्का ज्ञान नहीं हुआ और जितना भी उलझन में डाला जाए तो भी वो अपना अनुभव सही है जैसे कि मान लो कोई ऐसा अनाडी व्यक्ति आया आपको आपने उसको ज्ञान दिया कि कोई भी गौ का दूध हो बस सफेद ही होता है ना ठीक है गुरु महाराज मथाटे का चला गया और यही चिंतन करते रहा सभी गौ का दूध सफेद होता है अब कोई उलझन में डालने वाला मिल गया रास्ते में कहा अरे किसने तेरे को पढ़ाया रटे जा रहा है रटे जा रहा है ऐसा थोड़ी होता है सफेद गऊ का दूध सफेद होता है काले गौ का दूध काला होता है लाल गौ का दूध लाल होता है अवतर के जान बेचारा फंस गया उसने देखा भाई गुरुजी गड़बड़ पढ़ाए ये ठीक बोल रहा तभी तो गौ लाल है काला है। जैसा गौ वैसा दूध न देगी तो सफेद गऊ थी उसके गुरु के आश्रम में इसलिए सफेद दूध दे रही थी अब लेकिन ये बात उसका कहना ठीक है आ वो चक्कर पड़ गया और फिर कई दिनों के बाद गुरुजी के पास आया प्रणाम किया कहता है गुरुजी हम तो आपको महान ज्ञानी माने थे तो उल्टा पढ़ाते हो क्या आपने कहा सभी गौ और हमें तो ये समझ में आ रही है कि काले गौ का दूध काला होना चाहिए मनन के आधार पर तर्क के आधार पर तो ठीक लग रहा है कहा अच्छा अब हमारे आश्रम में काला गौ भी है लाल गौ भी है सब रंग का चलो गौशाला में ले जाकर के साक्षात जब अनुभव कराए तब उसकी दिमाग में नहीं नहीं चाहे गौ के चमड़े का रंग कुछ भी हो लेकिन गौ का रंग दूध का रंग तो सफेद ही है इसी प्रकार से ये शिष्य को भी झकझोरना है देखना है तर्क के कसौटी पर उल्टा सीधा बोल करके यदि ये सही समझा है तो ये निर्णय उसको रहेगा चाहे चमड़े का रंग जैसा भी हो दूध का रंग सफेद होता है इसी प्रकार से उपाधि जैसा भी हो चाहे देवता उपाधि हो चाहे इंद्र उपाधि चाहे मनुष्य उपाधि गधे की उपाधि स्वर्ग उपाधि हो, हो। उस ब्रह्म तो एक आकार का योगा उसका दूसरा स्वरूप नहीं हो या हुआ कि नहीं हुआ यह जानने के लिए गुरु चाल चल रहा है ना हम मन स्वेदे तीन वेदे तिवेद तदवेद तदवेद नो ने ऐसा उलझा रहे हैं हम मन सुवेदी कहते हम नहीं मानते कि ब्रह्म को हमने सम्यक प्रकार से जान लिया है सुवेदा सम्यक प्रकार से जानने का मतलब है कि विशिष्ट रूप से जानना किसने किसी किसी उपाधि से विशिष्ट स्वरूप को ही ब्रह्म रूपेण ग्रहण करने का नाम सुवेदा ना हम मनये सुवेद वह कहता है आकर के शिष्य महाराज मैं नहीं मानता कि मैं उसको सुष्ट रूपे जान लिया विशिष्ट रूपे मैंने ब्रह्म को जान लिया है ऐसे नहीं मानते क्या मानते हो अध नो न वेदी न वेद थी नो नहीं जानता ऐसा नहीं वेद जानता हूं ऐसा भी नहीं क्या तू कहना चाहता है बिल्कुल नहीं जानता हूं ऐसे कहना चाहते हो या जानता हूं ऐसा कहना चाहते क्या कहना चाहते गुरु जी ने उसको फंसाना चाहा यहाँ नो न वेदी वेदी मैं नहीं जानता ऐसा भी नहीं जानता हूं ऐसा भी नहीं और विशिष्ट रूप से जानता हूं ऐसा नहीं खुद शिष्य बोल दिया है मैं विशिष्ट रूप से नहीं जानता मैंने आध्यात्मिक परिच्छेद से युक्त भी नहीं जानता हूँ आधिदैविक परिच्छेद से युक्त भी नहीं जानता हूँ आदि भौतिक भी नहीं अधि यज्ञ भी नहीं ब्रह्म भी नहीं कोई भी नहीं अधिलोक नहीं अधिवेद नहीं किसी भी रूप से मैं वैसे नहीं जानता किसी भी विशिष्ट रूप से हम उसको नहीं मानते इसका तब तुम नहीं जानते हो ऐसी बात नहीं तुम जानते हो नहीं ऐसी बात भी नहीं मैं जानता हूं ऐसा भी नहीं मैं नहीं जानता हूँ ऐसा भी नहीं तब शिष्य कहता है, है महाराज ये जो आपने बोला है ना वही मैं जानता हूं नो न वेद किति वेद अच्छा ये नौ ने वेद अच्छा ये जो आपने कहा वही मैं जानता मैंने मैं उसे विशिष्ट रूप से भी नहीं जानता और उसका अविशिष्ट रूप से जानता हूँ ये भी नहीं कह सकता अनुभव हुआ है ये कह सकता वह अनुभव कैसा है ये हम नहीं बता सकते उसका वर्णन नहीं किया जो आपका शब्द उसी को हम भी नकल कर देते तद्वेद तद नो न वेदेद शिष्य भी गुरु का वचन को दुरा दिया कहता है यो ये नहा नहा मने हम गुरु के शिष्यों में से आपके द्वारा उपदेश पाए हुए हम सब लोगों में से जो व्यक्ति तदवेद उस ब्रह्म को जानता है तो तदवेद दूसरे बार तदवेद कह रहा है आपका वचन को भी वो समझ लेता है उलझन में नहीं फंसेगा वो तुम नहीं जानते हो ऐसा भी नहीं जानता हूं ऐसा भी नहीं आपने हमको चलाना चाह फसाना चाह लेकिन हम नहीं फंसने वाले क्योंकि अब अनुभव पक्का हो चुका है अब किसी भी तरह के तर्क जाल से हम फंसने वाले नहीं इसलिए यदि कोई शिष्य आपके इस तत्व का अनुभव किया है ब्रह्म तत्व को तो आपका वचन को भी वह सही सही समझ सकता है और आपका वचन क्या था नो न वेद इति वेद च नो मने नो अंग्रेजी में भी नो बोलते नो मे नहीं न मैने भी नहीं नो ने नहीं जानता हूँ ऐसा नहीं वेद अच्छा मैंने भी ना जानता हूँ ऐसा भी नहीं नहीं जानता ऐसा भी नहीं जानता हूँ ऐसा भी नहीं ये जो कहा आपने वही उस असली ब्रह्म का ज्ञान और ब्रह्म का ज्ञान ऐसा ही कहा जा सकता है मैं उसे विशिष्ट रूप से जानता हूँ ये भी नहीं कह सकता उसको अविशिष्ट रूप से जानता हूँ यह भी नहीं कह सकता कह सकता हूं केवल जानता हूं कितना ही कह सकता किस रूप से जानते हो वो मत कहो जहां रूप की बात आई वो तो सगुन साकार हो जाएगा जो जा शगुण साकार आपने लिया तो आपने जाना ही नहीं फिर तो थोड़ा ही जाना आपने और निर्गुण निराकार का कोई रूप ही नहीं होता कैसे बताओ इसलिए गुरु का वचन कोई शिष्य उपक्रम में आया वचन को उपसंहार में दोबारा कह करके सिद्ध कर देता है मैंने वास्तव में सुभ्रम का अनुभव किया है कि शब्दों से विचलित तर्क से विचलित न होते हुए उसके वास्तविक स्वरूप को जब पकड़ता है वही उसको जानता है क्योंकि वह विशिष्ट रूप भी नहीं अविशिष्ट रूप भी नहीं है उसके अविशिष्ट स्वरूप जो कहा जा रहा है वो विशिष्ट की अपेक्षा से जो विशिष्ट स्वरूप हमें अज्ञान काल में अनुभव में आ रहा है उसकी अपेक्षा से कह दिया गया उसको निर्गुण निराकार नहीं तो उसको निर्गुण निराकार कहना भी गलत है उसे किसी भी तरह का शब्द प्रयोग नहीं हो सकता अरुप में शब्द में जो कहा गया ये शब्द प्रयोग भी ब्रह्म में नहीं हो सकता क्यूँकी वह निर्गुण निराकार जो कहा जा रहा है अज्ञान काल में जो अनुभव हो रहा है सुगुण साकार इसकी अपेक्षा से कहा जा रहा है निर्गुण निराकार इसलिए पहले कह दिया था अन्य देव तद विजिता वह विदित द्वारा विदित सबसे परे है विशिष्ट अविशिष्ट सकल रूपों से पर है वह विशिष्ट रूप में भी नहीं ग्रहण किया जा सकता उसका तो अविशिष्ट स्वरूप का विवरण नहीं किया जा सकता इसलिए एक ही रूप में उसका कहा जाता है नोन वेद इति वेद नोन वेदि वेद यही उसका अनुभव को प्रकट करने का शब्द उस अनुभव को प्रकट करने के लिए प्रयुक्त जो शब्द होगा वो यही हो सकता है नो न वेदेती वेद हम नहीं जानते ऐसा भी नहीं कहूंगा जानता हूँ ऐसा भी नहीं कह सकता मैंने विशिष्ट रूप से जानता हूँ ये नहीं कहूंगा और अविशिष्ट रूप से जानता हूँ ऐसा भी नहीं कहूंगा किंतु विशिष्ट अविशिष्ट से परे कुछ है जो मैं वही अपना स्वरूप है उतना ही मैं जानता हूं ये कह सकता है तो उस पर यदि ऐसा है इसका मतलब यह हुआ इस संसार में जो कोई अपने आप को घोषणा करता है मैं श्रोत्रेय ब्रह्मनिष्ठ हूँ मैं ब्रह्मज्ञानी ज्ञानी हूँ तो महाज्ञानी है और जो कोई पढ़ा लिखा विद्वान होता वो ब्रह्म तत्व को जानता हुआ भी अनुभव करता हुआ कहता है मैं नहीं जानता अरे ब्रह्म को मैं नहीं जानता हूँ ये घड़ा ये ब्रह्म नहीं है ये पट, ये मठ, ये कोई भी चीज ब्रह्म नहीं है ये इनमें से कोई ब्रह्म नहीं इसलिए मैं नहीं जानता ब्रह्म कौन है ऐसा जो कहता है वह जरूर ब्रह्म को जानता है एक बार उत्तर काशी में ऐसे महात्मा एक था वो अपने आप को घोषित कर दिया भाई देखो मैं श्रोत्री हूं और सकल वेदांत आदि पढ़ाओ गुरुमुख से और बड़े महाराज जी से भी विष्णु देवान गिरजी महाराज बड़े महाराज जी थे कैलाश पीठाधीश्वर उनसे मैं सुना हूं इसने मैं श्रोतृ ब्रह्मिष्ठ हो श्रोत कहते किसको जो जन्म से ब्राह्मण घर में जन्मा हुआ हो जाति से ब्राह्मण हो फिर वेद वेदांत आदि पढ़ करके कर्म से भी ब्राह्मण हो उसके बाद वेदांत का चिंतन मणन आदि कर तो की ओर चलते हुए सन्यास ग्रहण करके वह वेदांत निष्ठा को प्राप्त किया वह उसी का नाम श्रोत्रीय होता है और आजकल सभी बोर्ड लगा देते हैं श्रोत ब्रह्मनिष्ठ जहां देखो वहां जो सूत्र भी बना हुआ है आजकल साधु वेश ने अनधिकृत चेष्टा किया हुआ है वो भी श्रोत ब्रह्मनिष्ठ बोर्ड टांग देता है लेकिन वास्तव में नहीं हो सकता है लेकिन उसके अंदर वो सब लक्षण तो घट रहे थे बेचारे के अंदर श्रोतृ था जात्या ब्राह्मण था पढ़ा लिखा कर्म कांडी जन संस्कार आदि समय प्रकार से ब्रह्मचर्य आश्रम में रहते हुए सब कुछ किया हैं? ब्राह्मण का कर्म क्या होता है अध्ययन अध्यापन यजनम एव याजन चाना दानम छठ कर्म ब्राह्म कर्म उच्च छह कर्म ब्राह्मण का होता है पढ़ना पढ़ाना यज्ञ खुद का अपना जो कर्म होता है हवन वगैरह नित्य वो करना और दूसरों के लिए पंडिताई का काम करना दूसरों का भी जजमान जजमान का भी कर्म कांड करना पूजा पाठ कराना क्षत्रिय और वैश्यों का और तीसरा कह दान लेना और दान देना भी क्यों तो लेना लेना नहीं है बटोरने का काम नहीं है देने का भी है दान दाना, दाना में वच तो छर्म ब्राह्मण का होता है को उसने किया इसलिए वो अपने ऊपर गर्व करते हुए कहता था, था मैं श्रोत ब्रह्मनिष्ठ हूं तो उत्तरकाशी काशी आदि पहाड़ों में क्या होता है लोगों के ऊपर देवता आता है देवता आ जाता है ग्राम देवता क्षेत्रपाल देवता छोटे मोटे देवता लोग होते हैं इनका बड़ा सम्मेलन होता है उत्तर में माघ माघ मास में संक्रांति के आसपास में आप देखेंगे उत्तरकाशी जाइए कभी संक्रांति के आसपास जाना भयंकर मेला होता है पूरे के पूरे गढ़वाल मंडल के अंदर जितने भी देवता लोग हैं ग्राम ग्राम के सब आते हैं वहाँ बड़ा मीटिंग होता है हमारा प्रेसिडेंट कौन बनेगा चुनाव होता है कभी कोई कभी कोई जीत जाता है अब ऐसे ग्राम देवता के पास लोग गए गांव वाले कहते हैं ये ब्रह्म ज्ञानी अपने आपको कह रहा है और कहता है हमसा हमारी पूजा करना चाहिए हमारा सेवा करोगे तुम्हें तो बड़ा पुण्य होगा ये है वो है कह रहा है तो लोगों ने कहा कि भाई पूछते हैं और देवता के पास गए और उसे प्रार्थना और वार्थना किया उस ब्राह्मण से और उसने आह्वान की देवता ऊपर आ गया पर आने के बाद में लोगों ने हाथ जोड़ के कहा आपको बड़ा कष्ट दिया क्षमा चाहते है लेकिन हमारे सामने बहुत भारी समस्या है पूरे गांव में तो क्या है तो ऐसे ऐसे एक आए हुए और वो कार्य में श्रोत ब्रह्मिष्ठ हो तो देवता ने वो महात्मा भी वही खड़े भी वही थी तो देवता ने कहा यह मान अज्ञानी है। इसके अंदर अहंकार की खूट इतनी लंबी हो चुकी है अब ये पार हो रहा है सीमा पार हो गया इसका अहंकार अपने आप में बड़ा ब्राह्मणत्व का घमंड हो गया है विद्वत्ता का घमंड हो गया है स्वकर्म अनुष्ठान का घमंड हो गया है इसलिए अपने आप को छोद्र भ्रमश कर घोषणा किए फिर रहा है तो कुछ नहीं देना गांव से तुरंत भगाओ इसको हा वो महात्मा ने देखा ये क्या हो गया ये देवता तो उल्टा बोल दिया वो कहता है महात्मा हे देवता। जवान संभाल के बोलो हम देवता तो क्या हो गया हम सन्यासी हैं हमसे शास्त्रार्थ करो तो देवता ने कहा अच्छा आप ब्रह्म को जानते हैं ना हाँ जानता हूं खूब बढ़िया से जानते हो तो बताओ मैं ब्रह्म या नहीं हूं तुम ब्रह्म कैसे हो सकता है तुम तो देवता हो मैं ब्रह्म तुम देवता हो अरे यही तो तेरे अंदर मान अज्ञान है जिसको ब्रह्म अनुभव हो जाए सर्वत्र ब्रह्म ही दिखेगा निर्पाध स्वरूप की स्थिति बनेगी उसकी ब्राह्मी स्थिति रहेगी ये भेद बुद्धि तेरे अंदर है ना तुम मैं देवता हूं और तुम तो अपने आप को ब्रह्म समझ रहे हो तुमसे बड़ा कोई अज्ञानी नहीं ये भी कर मैं मनुष्य हूँ तुम देवता हो गांव वाले भी क्या कर रहे है? मैं हम मनुष्य हैं तुम देवता हो ऐसे तो आप भी करो मैं संन्यासी हूँ तुम देवता हो तो बताओ तुम्हें इनमें फर्क क्या रहे क्या इसलिए आप ब्रह्म ज्ञानी नहीं हो सकते यतम तस् मतम मतम यश नवेद सह अविज्ञातम विजानता विज्ञातम अविजानता वही बात कह रहे हैं ये अमतम तस्मत जो यह मानता है कि मैं नहीं जानता क्यों नहीं जानता का मतलब विशिष्ट रूप से नहीं जानता किसी भी उपाधि वाला वस्तु को ब्रह्म करके मैं नहीं ग्रहण करता यसे अमतम ब्रह्म जिसको ज्ञात नहीं है विशिष्ट रूपेणा उसी व्यक्ति को वास्तव में ब्रह्म का असली रूप जानता है वही व्यक्ति वास्तव में ब्रह्म का असली स्वरूप को जानता है और मतम जो कहता है मैं ब्रह्म को जानता हूं सहा वो व्यक्ति वास्तव में नहीं जानता है जो स्वपादिक वस्तुओं को ब्रह्म करके पकड़ रहा है वह वास्तव में ब्रह्म का स्वरूप को नहीं जानता क्यों अविज्ञातम विज्ञानता विजानता मध्य अविज्ञातम भव क्योंकि कारण यह है कि वह जानने वालों का विषय नहीं हो सकता है विजानतम अविज्ञातम जानने वालों का वह वा विषय नहीं रूपेण कभी नहीं हो सकता है और विज्ञातम अविजानतम न जानने वालों के लिए मैंने विशिष्ट रूपेण जो उसे नहीं पकड़ रहा है किसी भी इंद्र का विषय रूपेण ना उसका नहीं ग्रहण करता है वह व्यक्ति के लिए वह जाना हुआ है विज्ञातम भवति अभिजानतम विज्ञातम भवति जो कहता है कि अमूक ब्रह्म है बस का मतलब वह विशिष्ट रूप से जान लिया उसने वस्तु को पकड़ रखा है वह थोड़ा ही जानता है वास्तव में शुद्ध ब्रह्म को नहीं जानता इसे और विज्ञान। जो विशिष्ट रूप ब्रह्म को पकड़ रहा है और वास्तव में शुद्ध ब्रह्म को नहीं जान अविजानता जो विशिष्ट रूप से ब्रह्म को नहीं पकड़ रहा है है। और ये कहता है जितने भी उपाधि वाला दिख रहा है ये उपाधि वालों में से कोई भी वास्तव में ब्रह्म नहीं किंतु इन सभी उपाधियों की कल्पना का जो अधिष्ठान है इन सभी उपाधियों में जो चैतन्य हमें भासित हो रहा है वह अविशिष्ट चैतन्य स्वरूप को जो ग्रहण करता है वही वास्तव में उसको जानता है वही उसको अनुभव कर रहा है दूसरा उसे अनुभव नहीं कर क्योंकि विद्वान और विद्वान का भेद इसलिए कहा गया कि विद्वान को विद्वानी पहचान सकता है ब्रह्म ज्ञानी को ब्रह्म ज्ञानी ही पहचान सकता है दूसरा नहीं पहचान कल भी हम बता रहे थे हस्ता मल काचार्य को लोगों ने क्या समझा था ये पागल है लेकिन उस ब्रह्म ज्ञान को पहचाना कौन आचार्य शंकर शंकराचार्य जी ने केवल पहचाना कि भाई ये तो ब्रह्म ज्ञानी तो ब्रह्मज्ञानी ज्ञानी को ब्रह्म ही पहचान सकता है माने एक ब्रह्मज्ञानी और दूसरी ब्रह्मज्ञानी ज्ञानी कहाँ से जब दो ब्रह्म ही नहीं आप ये पूछ सकते हो महाराज ये तो आप बड़ा में फंसा देते हो अभी जब दो ब्रह्म ही नहीं तो ब्रह्मज्ञानी ज्ञानी कहाँ से आएगा हैं? पर आप कह रहे हो ब्रह्म ज्ञानी दूसरा ब्रह्म को पहचानता है अब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म को नहीं पहचानेगा ये बात तो समझ में आता है लेकिन एक भी ब्रह्म उसको जो जाना ब्रह्मविद ब्रह्मयुभवति जब ब्रह्म को जाना ब्रह्म ही हो गया और जब ब्रह्म ही हो गया तो ब्रह्म एक है तो दो कहा से आ गया दो ब्रह्मज्ञानी से आ गए एक दूसरे को जानने वाले तब आपको कहना पड़ेगा यहाँ ब्रह्मज्ञानी से विदेह मुक्त ब्रह्म की बात हम नहीं कर रहे हैं जीवन मुक्त ब्रह्म की बात जो जीवन मुक्त ब्रह्म होता है उसका शरीर भी उपाधि को लेकर हम कह सकते हैं हस्ता नामक का एक सौपादिक ब्रह्मज्ञानी था एक शंकराचार्य नामक दूसरा सौपादिक ब्रह्मज्ञानी था ये दोनों जीवन मुक्त ब्रह्म थे और यह दोनों ने एक दूसरे को पहचाना कैसे पहचाना कि अहम् ब्रह्मा सिम अभी ब्रह्मसी तुम ब्रह्मासि चेत अहम् अभी ब्रह्मासमी तुम, ब्रह्मासी, अभी तुम मैं ब्रह्मो मैं तो मैं ब्रमो मैं ब्रम्मू तो तुम ब्रह्मो दोनों अभिन्न ऐसे पहचाना कोई एक दूसरे को पागल करके नहीं या उसको सन्यासी करके नहीं दोनों एक दूसरे को अपना वास्तविक स्वरूप एक दूसरे से समन्वय करते हैं केवल लीला मात्र के लिए धारण किया हुआ प्रारत कर्म शेष के वजह से चलता हुआ शरीर का भेद को लेकर के व्यवहार करते हैं उन जीवन मुक्त पुरुषों में कि एक ब्रह्म ने दूसरे ब्रह्म को जानता में का जो निजस्वरूप होता है विदेह मुक्ति में जो स्वरूप होता है, ब्रह्म भावती, दो है, नहीं, एक ही है। तो इसलिए यहाँ पर वर्णन करते हुए कहते हैं अविज्ञातम विजानता विज्ञातम अविजानता हेतु भाव से कथ यश मतम तस् मतम मतम येद सह विज्ञात अभिजानता अविज्ञातम विजानता पूर्वोत्तर श्लोक का को बता दें लेकिन महाराज बहुत सारे लोगों ने इसका खिलाफ बोला है जो जितना शास्त्रों को पढ़ा लिखा होगा और शास्त्रों को बढ़िया ढंग से समझाना जानता होगा हम तो उसी को ब्रह्म समझते हैं दूसरे को तो हम नहीं मानते कहते ऐसी बात नहीं है। क्योंकि ऐसे देख के चलोगे तो ऐसे बहुत सारे विद्वान हैं जो वेदांत को समझे ही नहीं और वेद वेदांत पर अनेक टीकाओं को लिख करके भाष्यों को लिख करके भ्रांतियों को फैला दिया है इस संसार में अनेक कुमार को स्थापना किया है जिसके बारे में मनुस्मृतिकारिकालज्ञ होने कांड से पहले से लिख दिए थे या वेदाहमृतो यादृष्ठय सर्वास्ताफला प्रोक्ता तमो निष्ठाता स्मृता मनुस्मृतिकार कहते कि देखो जितने भी वेद बाह्य स्मृतियाँ हैं और जितने भी कुदृष्टि से जानबूझकर खंडन करने मात्र में उनका तात्पर्य रहा है हम नहीं मानते हैं बस इतने से उनका है हट है आप जो कुछ भी कही हो हम नहीं मानेंगे हम जो कहेंगे वो आपको मानना पड़ेगा ये जबरदस्ती वाली बात जब किया करते हैं लोग ऐसे ही लोग जो कहते हैं उनको कुदृष्टि वाले कहा जाता है एक दृष्टि होता है समन्वय दृष्टि और दूसरी दूसरी दृष्टि होती है आपकी शास्त्र दृष्टि तीसरी होती है समदृष्टि और यह है घटिया किस्म की कुदृष्टि कुदृष्टि है वो एकदम घटिया किस्म की दृष्टि उससे अच्छा है शास्त्र दृष्टि भाई शास्त्र के आधार पर चलो क्योंकि भगवान भी भगवदगीता जी में कह देते हैं कि देखो जितने भी आप व्यवहार करते हो वह व्यवहार भी आप अपने मन माने मत कर आपको जो अच्छा लगे वो आपने कर दिया अरे घर में तो बाकी हैं, उनको अच्छा नहीं लगेगा तो क्या होगा घर में तो विस्फोट हो जाएगा क्लेश आजकल घरों में कारण का यही है आश्रमों में भी क्लेश का कारण यही है मुंडे मुंडे में तिर भिन्ना हर खोपड़ी का अपना अपना विचारधारा होता है और आपस में मेल तेल करके चलना मुश्किल जैसे पति पत्नी में, में मेल चलना मुश्किल हो गया आजकल डाइवोर्स की कहानिया ज्यादा हो रहे हैं उसी प्रकार से महंतों का अपने आश्रमस्त महात्माओं से मिल चलना मुश्किल हो गया है क्योंकि वो अपना अधिकार चलाना चाहता है अरे साधु प्रेम से चलता है अधिकार से नहीं चलता है। लेकिन उस प्रेम का कोई कीमत नहीं रह गया है अधिकार का कीमत रह गया हम अधिकारी हम मैनेजर है हम, हम जो कहेंगे उनको मानना पड़ेगा फिर जबरदस्ती है तेरा अक्कल नहीं तो गलत कर रहा है तेरे अक्कल से हम क्यों नाचे भाई हम सही रास्ता से चलते हैं क्योंकि भगवान ने कहा है क्या तस्मा शास्त्र में व प्रमाणम थे कार्या अधिकार व्यवस्था का कारण नहीं है आपका धन व्यवस्था का कारण नहीं होता है लाठी का बल व्यवस्था का कारण नहीं है बिल्कुल युग में जिसका लाठी उसी का धन्य वो जमाना आ गया है लेकिन भगवान के दरबार में चलने वाला नहीं भगवान कहते हैं तस्मा शास्त्र में वह कार्या व्य वो क्या मेरा कर्तव्य है क्या मेरा कर्तव्य नहीं है इसका निर्णय शास्त्र देता है इसे शास्त्र दृष्टि से चलने वाला वो महान है अहंकार का दृष्टि से धन और अधिकार का से चलने वाला वो कुदृष्टि वाला है इसलिए कुदृष्टि वालों से अपेक्षा ज्यादा अच्छा है शास्त्र दृष्टि वाला शास्त्र दृष्टि से भी महान कौन होता है सिद्ध सिद्धियो समूत समत्तम योग उच्चते भगवान गीता जी में कहते हैं क्रिया किया हमने फल मिले ना मिले उभय दशा में सिद्ध सिद्धियो समूत समभाव से रहने वाला समदृष्टि से चलने वाला वह वा सबसे महान है इसलिए कुदृष्टि वालों से अच्छा वह है जो शास दृष्टि से चलता है शास दृष्टि से महान वह और अच्छा वह है जो की किस से चलता है समत्व दृष्टि से चलता है आज इसका क्या हो रहा है प्लट सलट कुछ नहीं हुआ बंद हो गया ऑटो ऑफ नहीं हुआ आज। मिनट का गया। आप तो गलत है ना दोनों नहीं दबाना चाहिए एक इसलिए गड़बड़ हुआ है चलो तो इसलिए यहां पर मनुस्मृतिकार कह रहे हैं आपका सकल व्यवहार कैसे होना चाहिए कु नहीं होनी चाहिए कम से कम शास दृष्टि से व्यवहार करो समृष्टि ना भी हो सके आगे कहते सर्वास्था निष्फला प्रोक्ता और जितने भी है सर्वास्था निष्फला प्रोक्ता रिकॉर्डिंग हुआ ही नहीं चले बिजली थी ने आप बिजली आई उसमें पिन ठीक नहीं लगा हुआ था अब ठीक हो गया अब बिजली आ गई अब शुरू हुआ है पंद्रह मिनट रह गया तो यदि हम कुदृष्टि से चलते हैं और वैदिक सनातन धर्म के खिलाफ कुछ पाखंडी आचार्यों के द्वारा प्रचलित कुधर्म प्रथाओं को लेकर के संप्रदायों में चलते हैं कहते हैं सर्वास्थान निष्फला प्रोगता तमो निष्ठा हिता स्मृता वे सब निष्फल होंगे और वह तम गुण को ले दे, देने वाले हैं नरकाली फल को देने वाले होते इसलिए आचार्य शंकर कहीं भी ये नहीं कहते मेरा मत है शंकराचार्य का भाष्य आप देखेंगे कहीं भी ये नहीं लिखते हैं कि मेरा मत इसको मानना है आपको ना वह कहते आचार्य परंपरा से में प्राप्त हुआ है वो बात हम आपको बता रहे हैं। वैदिक सनातन धर्म की परंपरा में आज तक वेदांत का वास्तविक तात्पर्य जो निर्णय किया गया था जो गुरु परंपरा से हमारे समक्ष रखा गया है उसी को मैं संक्षेप में आपके सामने वर्णन कर रहा हूँ मैं वेद के अर्थ को जैसा वेद चाह रहा है वैसे प्रकट करने की चेष्टा करता हूँ न कि अपने बुद्धि के अनुसार उसका को कोई व्यवस्था देने नहीं जाता हूँ अन्य आचार्य और में फर्क बाकी लोगों का न मैं ये मानता हूँ मेरा एक कहना है इस मंत्र का ऐसा ही मेरे अनुसार अर्थ होना चाहिए ऐसा जबरदस्ती जो करते हैं वह उचित नहीं है वह कुदृष्टि शास्त्र दृष्टि वह है जैसा शास्त्र की भाव है हमें उस धरातल पे पहुँच के उसको समझना है आप यहाँ कभी दिल्ली देखे नहीं और दिल्ली का एक सीनरी टीवी में देखा और टीवी में देखा एक सीनरी क्या दिल्ली का वर्णन करने लगो कहा तक आप वर्णन कर पाओ क्या उस सीनरी से देखा हुआ दिल्ली वही है क्या पूरा क्या उसके अनुसार जो वर्णन करोगे वो पूरा वर्णन माना जाएगा? और एक व्यक्ति खुद दिल्ली जा करके दस दिन लगाया पूरा घुमा गली गली सब समझ बूझ करके लिख रहा है वो वर्णन सही है आपको मानना पड़ेगा एक सीरियल में एक सीनरी को देख करके जो वर्णन करता है वह किंचित दृष्टि से वर्णन कर रहा है और जो खुद दिल्ली पूरा घूम करके आ रहा है वहां जो वर्णन करे वह पूर्ण दृष्टि से वर्णन कर रहा है इसलिए जब व्यक्ति शास्त्र का वर्णन करना चाहता है तो व्यक्ति को उस शास्त्र के धरातल तक पहुंचने की चेष्टा करनी पड़ेगी अर्थात शास्त्र जिस तत्व को कथन कर रहा है उस तत्व को अनुभव किए बिना शास्त्र का अर्थ करना दृष्टि है क्योंकि वह उसका अर्थ शाब्दिक अर्थ कर सकता है उसके तात्विक अर्थ नहीं कर सकता आपने सुन लिया कि जब भैंस के सामने वीणा बाजी शब्द सुना और उसका अर्थ क्या करोगे अर्थ जैसा सुनाई दे रहा है वैसे अर्थ करोगे भैंस के सामने वीणा बजाया लेकिन इसका नहीं है ना ये मुहावरा है वहां शब्द जैसे सुनाई दे रहा है उसका अर्थ वही नहीं होता उसका अर्थ कुछ और होता है उसका अर्थ है मूर्खों के सामने में भाषण देना भैंस के सामने बीणा बजाना जैसा व्यर्थ है वैसे मूर्खों के सामने ज्ञान की चर्चा करना व्यर्थ है वो तो उसका अर्थ का अनर्थ करेंगे उल्टा आपकी तो हवा का गोल कर देंगे आपको आपके साथ अन्याय करें। इसलिए यहां पर ऐसा विचित्र स्थिति है कि शास्त्र की व्याख्या करना है तो पहले शास्त्र के अनुभव करना पड़ेगा उसके अनुसार जो करता है वही सदृष्टि होता है वही शास्त्र दृष्टि होता है तो वह शास्त्र दृष्टि में ब्रह्म की अनुभूति किस तरह से आप कर सकते हैं ये शॉर्टकट बता रहे हैं एक बिल्कुल सरल रास्ता बता रहा है प्रतिबोध विदित मत अमृतत्तम ही विंदते आत्मना विंदते वीर विद्य विंदते अमृतम प्रतिबोध विदित मतम प्रतिबोध मतम यह शब्द बहुत ही जबरदस्त है इस उपनिषद में चक्के का कीलक के समान है पूरा उपनिषद का आधारभूत श्लोक है कहते देखिए आप सुन रहे हैं है ना लगातार सुन रहे हैं मैं भी लगातार बोल रहा हूं लेकिन शब्द एक बोलता हूं फिर दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा क्रम से आ रहा है एक क्रम से मैं शब्दों का प्रयोग करता हूँ एक वाक्य पूरा करता हूँ और वह शब्द मेरे मुंह से निकल कर के आपके कान तक जाते हैं उसी क्रम से आपके कान में पड़ते हैं पूरा वाक्य को आप पकड़ते हो तो वाक्य का अर्थ आपको समझ पाते हो एक भी आप शब्द छोड़ दोगे वाक्य का अर्थ निर्णय नहीं कर पाते लेकिन यह मन जब एक शब्द को पकड़ा अपने अंदर रिकॉर्ड किया फिर दूसरा शब्द को पकड़ता है फिर तीसरा को पकड़ता है एक वाक्य को पकड़ा फिर दूसरा वाक्य को पकड़ा फिर तीसरा वाक्य को पकड़ता है इस बीच में क्या होता है एक एक शब्द की एक एक वृत्ति बनेगी दूसरे शब्द की दूसरी वृत्ति तीसरे शब्द की तीसरी वृत्ति एक वृत्ति के पश्चात जो दूसरी वृत्ति दूसरी वृत्ति के पश्चात जो तीसरी वृत्ति बनती है इस बीच में क्या होता है तो समझना है तो एक सरलक और दृष्टांस समझाते हैं कोशिश करेंगे मान लीजिए अब ये ट्यूबलाइटों को बंद कर दिया जाए क्या रहेगा यहाँ पर एक सामान्य प्रकाश जो सूर्य भगवान की कृपा से बादल का होने पर भी जो किंचित प्रकाश है वह सामान्य प्रकाश हमारे सामने आ रहेगा कि नहीं एक ट्यूबलाइट जला दो क्या होगा एक प्रकाश और जुटा अब ये हमें बताओ दूसरा ट्यूबलाइट जला दो एक और प्रकाश जुटा ये दोनों प्रकाश का बीच में क्या है और ये दोनों प्रकाश जिस प्रकाश पर है वो कहाँ है वो भी रहेगा अच्छा इसको जला देंगे आप सौ बल्ब है यहाँ पे छोटे छोटे छोटे छोटे ये सभी बल्बों का अपना अपना प्रकाश होता है और सामान्य प्रकाश पर है कि सामान्य प्रकाश को मिटा करके विशिष्ट प्रकाश नहीं है इसीलिए विशिष्ट प्रकाश को बंद कर दे तो फिर सामान्य प्रकाश आपका अनुभव में आ जाता है तो मान लीजिए ये इसमें एक ऐसा चीज यंत्र जोड़ दू ये लाइट दौड़ने लगे होता है ना दौड़ते वो दौड़ते नहीं है वो बिजली ऐसे संबंध करती जाती है तो जिसके साथ संबंध की वो जल जाता है फिर दूसरा बंद पर तो जब बिजली एक बल्ब से दूसरे बल्ब की ओर जा रही है बीच में बिजली की दशा क्या है सामान्य रहेगा विशिष्ट नहीं रहेगा इसी प्रकार से हमारी मन और आपकी बुद्धि जो बोलने में सुनने में एक एक शब्द एक विशिष्ट बल्ब बन रहा है जैसे बल्ब जल रहे हैं वैसे विशिष्ट वृत्ति बनती है और एक शब्द को लेकर एक विशिष्ट वृत्ति दूसरा शब्द को लेकर दूसरी विशिष्ट वृत्ति दो विशिष्ट वृत्ति का बीच में इधर से इधर आने में के बीच में क्या था सामान्य वृत्ति है उसी का नाम प्रतिबोधवीतम उस समय हमारा आत्मा की चैतन्य का सामान्य प्रकाश विराजमान है इसलिए आप अपने वृत्तियों को ध्यान बैठ जाइए मन को अपना सीरियस चलाने दीजिए मन अपना दौड़ने दो मन जा रहा है लेकिन हाँ बीच का पकड़ने की चेष्टा करना है मन एक वृत्ति चला रहा है दूसरा वृत्ति लाने से पहले उस एक विशिष्ट वृत्ति के बाद विशिष्ट वृत्ति आने से बीच में जो सामान्य वृत्ति है सामान्य प्रकाश अंतराल में उसको पकड़ने की चेष्टा करो ध्यान में उसका करना है मन की वृत्ति का पीछे भागना नहीं मन को चलने दो मन जो चीज दिखा रहा है उसको दिखाते रहने दो, दोन उस विषय उस दृश्य के पीछे एकाग्र मत एका, एका हो जाओ उस दृश्य के साथ तादाब्त भाव को प्राप्त करो उस दृश्य को अलग करके वह दृश्य को दृश्य रूप नहीं त्याग करके सामान्य वृत्ति को पकड़ने की चेष्टा करोगे तो कहते आपका ब्रह्म का अनुभव हो जाएगा प्रतिबोध वितम मोधम बोधम प्रति, प्रति यदम सामान्य रूपेण तदेव ब्रह्म मतम हरेक वृत्ति का बीच में जो सामान्य प्रकाश आ रहा है वह सामान्य प्रकाश को जिसने जाना जिसने अनुभव कर सका वही उस ब्रह्म को जाना अभ्यास करो टीवी चलाओ टीवी चलाओ टीवी में अभ्यास करो कैसे टीवी में आपको दृश्य भी दिखाई दे रही है सुनाई भी दे रही है लेकिन क्या सुन रहे हैं उस विशिष्ट वृत्ति को छोड़ो वह विशिष्ट शब्द को छोड़ो उस विशिष्ट दृश्य को छोड़ो केवल सीरियल को जोने स्क्रीन को देखने की चेष्टा करो चित्रों के रहते हुए चित्रों का चलता हुआ भी उन चित्रों को न देखते हुए स्क्रीन को देखने की चेष्टा करो शब्दों के प्रवाह आते हुई भी शब्दों को न सुनता हुआ शब्दों का बीच की अवस्था को ग्रहण करने की चेष्टा करो देखते देखते देखते नहीं होता ऐसी बात नहीं, कई बार होता है। आपका मन किसी एक चीज में लेकर रहता है तो सारी क्रिया होते हुआ भी आप नहीं जान पाते क्रियाएं हो रही है रोड पे आदमी चल रहा है सामने से आ रहे जयराम जी पता ही नहीं है कौन जयराम जी कह रहा है क्यों आपका मन सकल व्यवहार बाहर करता हुआ भी। सामने से आते जाते का पता नहीं, नहीं एक्सीडेंट भी हो रहा है, पूरी सतर्कता से आप चल भी रहे हैं सामने क्या है यह मालूम भी नहीं हो रहा है। एक सामान्य स्वरूप को लेकर एक विशिष्ट वस्तु में एकाग्र होता हुआ आप चलते रहते हैं तब ऐसा होता है इसी प्रकार से यदि यह सामान्य स्वरूप को दृढ़ता पर उसी को ब्रह्मरूपण ग्रहण करते हुए अशब्द मारूप स्पर्शम आदि के द्वारा शब्द आदि जो दिखाई देता हूँ भी उसका न देखता हुआ सामान्य स्वरूप पकड़ने की जब चेष्टा करने लगते हैं वह अमृतम ही विन्दते तब तो उसको मुक्ति होगी मोक्ष प्राप्त कर जाता है आत्मना विन्दते वीरम कदे महाराज जी तो आपने बड़ा आसानी से कह दिया समझाने की कोशिश की कुछ तो अकल में घुस भी गया लेकिन तो करना तो लगता ही असंभव ही टीवी देखते देखते टीवी ही हो जाता है ऐसा भागता वहाँ आने की प्रोग्राम आ जाए तो ये भी रोने लग जाता है इतना ताजात में हो जाता है और ऐसे भी मूर्ख लोग हुए हैं हमने देखा है। जो कि हुआ, उनका जो प्रिय हीरो को किसने मार दिया तो उसने फोड़ी दिया ग्लास को अच्छा हमारे हीरो किसने मारे तो मारो तो यहाँ तक भी ताजा में हो जाते हैं लोग तो उस दृश्य में ताजा होने की अपेक्षा से दृश्य के पीछे जो सामान्य प्रकाश हो सकता है उसका पीछे जो है हम एकाग्रहण की चेष्टा करना है वह कैसे होगा आत्मनाविंद वीरियम कहते एक ही रास्ता है यह बल आपको कैसे मिलेगा यह सामर्थ्य यह वीरिय कैसे प्राप्त होगा कदे आत्मनाविंदते शास्त्र ज्ञान से हो है जब तक लौकिक वासनाओं को हम दबाएंगे नहीं शास्त्रीय वासनाओं से तब तक यह प्रतिबोध विध जो प्रतिबोध का सामान्य स्वरूप को पकड़ने की सामर्थ्य भी आपके अंदर नहीं है। आत्तना विदे वीर शास्त्र ज्ञान के द्वारा ब्राह्मी विद्या के द्वारा अज्ञान रूपी अंधकार को निवृत्त करने पर वह सामर्थ्य प्राप्त होता है जिसके विद्या तब तो आपके आत्मज्ञान जो सामान्य ज्ञान है वह प्रकट होता है प्रकट होकर उसका अनुभव हो जाता है इस तरह से समय भी पूरा हो गया तो इस पर और भी गहरे विचार कल देखेंगे हरि ओम तत्सत ओम पूर्ण मदर्ण पूर्णा पूर्ण मुदच्यते पूर्णत ओम शांति शांति शांति